नमस्कार आज 10 नवंबर 2021 गुरुवार बुधवार का दिवस है और हरिहरती कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है विशेष कारणों से इस सप्ताह हम गुरुवार के बजाय बुधवार अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम काश्मीर शेयर दर्शन के मूलभूत सिद्धांत उन पर चर्चा पिछली बार आरंभ कर चुके हैं पिछली बार हमने आधा घंटे चर्चा की थी उसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं किसी विश्व दर्शन को समझना हो जब हमको विश्व की अभिव्यक्ति विश्व की स्थिति उसमें हमारी भूमिका हमारी स्थिति हमारा अपना परिचय इसको समझना हो तो हमें समस्त सृष्टि की संरचना उसमें परमेश्वर की अवधारणा हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य और हमारा क्या परिचय इस सृष्टि में हम कौन है कहां से आए हैं क्या करने को आए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब चीज़ें और अगर कुछ करना है कुछ कर्तव्य है तो उनको हम कैसे पूरे करें इस बारे में ये हमारा दर्शन चिंतन करता है तो इसी चिंतन के संदर्भ में सबसे पहली बात होती कि हम यहाँ पर जो पूज्य मानते हैं या हमारा लक्ष्य मानते हैं कि हमारा लक्ष्य है जिसको हम यहाँ पर शिव के नाम से संबोधित करते हैं वो कैसा है क्या है और उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमें क्या क्या साधन उपलब्ध हैं तो इसके चिंतन के आरंभ में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है हमारा लक्ष्य है शिव और वो शिव कैसा है तो यहाँ पर दर्शन कहता है कि परमेश्वर चैतन्य रूप है चेतना के रूप में यानी हम उसको किसी शारीरिक रूप में किसी भौतिक स्वरूप में उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं क्योंकि आरंभिक अवस्था में खासतौर से जब हमको किसी नई जनरेशन को या बच्चों को ये बात बतानी हो तो हमको उसकी कल्पना जरूर की जा सकती है कि परमेश्वर कैसा है लेकिन परमेश्वर चैतन्य स्वरूप है और उसके अपने अस्तित्व में उसके दो पहलू हैं वो है चेतना और अपना विमर्श अस्तित्व और विमर्श शिव प्रकाश रूप है और विमर्श रूप है ये सभी शिव शिवदर्शन कहता है वो प्रकाश रूप है प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व जैसे हम कहते हैं किताब प्रकाशित हो गई है ना अस्तित्व में आ गई प्रकाश का मतलब ये जड़ प्रकाश नहीं जिससे हम कुछ प्रकाशित करते वरण वो प्रकाश जो समस्त अस्तित्व का कारण है वो प्रकाश तो परमेश्वर प्रकाश रूप है और वो विमर्श रूप है विमर्श का मतलब होता है स्वयं को पहचानना अगर कोई स्वयं को न जाने तो वो न इच्छा कर सकता है न क्रिया कर सकता है आप अगर स्वयं को से अनभिज्ञ हो जाए जैसे अगर हम बेहोशी में हो जाते हैं हम स्वयं को नहीं जानते उस समय हम कोई भी क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। जिसको क्रिया दो तरह की होती है एक निरर्थक क्रिया जबरदस्ती में हाथ रहे हैं बेहोशी में लेकिन वो क्रिया नहीं क्रिया करने में वो असमर्थ होता है जब तक कि वो विमर्श नहीं करे अब वर्तमान समय में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं वो भी सार्थक क्रियाएं करते हैं लेकिन वो वही ही सार्थक क्रियाएं करते हैं जिनके लिए वो प्रोग्राम्ड होते हैं जिस जो उनमें प्रोग्राम होता है उसी हिसाब से सार्थक क्रिया करते हैं लेकिन वो स्वयं निर्णय लेकर कोई सार्थक क्रिया करने में असमर्थ होते और न वो स्वयं को जानते हैं इसलिए स्वयं को जानना विमर्श है और विमर्श के द्वारा ही इच्छा और क्रिया की जा सकती है परमेश्वर अगर इस सृष्टि को बनाता है तो उसके पीछे उसकी इच्छा है और ये बनाने की क्रिया है और उसके दो पहलू हैं तब जब वो सृष्टि बनाने के लिए उद्दित होता है जैसे सृष्टि बनाने की जब इच्छा करता तब उसके दो पहलू स्पष्ट हो जाते अगर हम ध्यान मगना आनंद में हैं तो हम उस समय पूर्ण आनंद में हैं लेकिन उस वक्त हम विमर्श नहीं करते अंतर चिंतन नहीं करते कुछ भी नहीं करते हम पूर्णतः आनंद में हमारा कोई विचार शून्यता होती उस समय कोई विचार नहीं होती कोई चिंतन नहीं होते कोई इच्छा नहीं होती कोई कामना नहीं होती उस स्थिति को परमेश्वर का महेश्वर स्वरूप बोलते हैं जब परमेश्वर पूर्ण आनंद मंदिर जहाँ सृष्टि का कोई अस्तित्व तो नहीं है न परमेश्वर के लिए सृष्टि बनाने का भी कोई चिंतन है उसके लिए सृष्टि बनाने के बारे में कोई चिंता नहीं जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था समझा था कि कुछ आनंद शिव को भी अप्राप्त थे जो अधूरेपन से पूर्णता की ओर आने का आनंद जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि मछली को स्नान का आनंद नहीं आ सकता भूख के बगैर खाने का आनंद नहीं आ सकता ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक खेल खेल में सृष्टि का निर्माण किया जैसे आप चार मित्र बैठे अब उन चार मित्रों को परम मित्र हैं किसी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं द्वेष नहीं ईशा नहीं कुछ भी नहीं दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं बाहर इतनी बरसात हो रही है छुट्टी का दिन है काम कुछ नहीं है बैठे हैं तो क्या करें कि चलो अपन ब्रिज खेलते हैं वो ब्रिज खेलते हैं तो वो दो टीम बनाएंगे दो जने हम और दो हमारे प्रतिस्पर्धी अब उस प्रतिस्पर्धा के अंदर हमारे पत्ते हम रखेंगे हम दूसरे को तो नहीं दिखाएंगे प्रतिस्पर्धी को नहीं दिखाएंगे इस वक्त क्या हो गया हमारे बीच में दायरे बन गए दायरे बनने के बावजूद हम तो मित्र हैं लेकिन तात्कालिक रूप से प्रतिस्पर्धी बन गए तात्कालिक रूप से प्रतिस्पर्धी बन गए ऐसी ही सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाई तो वो उस सृष्टि उसने अपने आप से बनाई क्योंकि उसके पास और बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जब मकान बनाते तो ठेकेदार बुलाते हैं बोले लोहा कौन लाएगा सीमेंट कहाँ से लाएंगे मजदूरी कौन करेगा लेकिन वहाँ पर तो कोई संभावना नहीं थी किसी और को वो ये काम हस्तांतरित कर सके कि ये काम तुम करना तो इसके लिए उसने स्वयं अपने अस्तित्व से अपनी विमर्श शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण किया अब कहें कि विमर्श शक्ति से सृष्टि के से से हम कभी सोच लेते हैं कि हमको मकान बनाना है तो हमको तो बरसों लग जाते हैं उसके लिए जहमत करने में तब जाके कहीं मकान बन पाता है उसने इतनी बड़ी सृष्टि खाली विमर्श से बना दी उसके पीछे वैज्ञानिक कारण हम जब कोई भी उपक्रम करते हैं कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य में बाधाएं आती बाधाएं क्यों आती हैं कि सृष्टि में समस्त शक्तियां एक सृष्टि की जो धारा होती है शक्ति की धारा वो तो एक ही है परमेश्वर के विमर्श से सृष्टि के समस्त शक्तियां निर्वसित हुई हैं वहां वहीं से निकली है लेकिन वो धाराएं आपस में एक दूसरे की विरोधी हो गई संसार में हम संसार में आपस में झगड़ते हैं कौन किससे झगड़ रहा है शिव ही शिव से झगड़ रहा है झगड़ने वाला भी शिव है और जिससे झगड़ा जा रहा है वो भी शिव है हम किसी का हक छीन लेते हैं सर तो इसका निकाल लो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या कर लेगा वो लेकिन हमको ये नहीं मालूम हम एक जेब से पैसा दूसरे जेब में रख रहे हैं क्योंकि वो भी शिव हैं हम भी शिव हैं ये भावना हमें नहीं है क्यों नहीं है कि अभी हम तात्कालिक प्रतिस्पर्धा में पड़े हुए हैं तात्कालिक उस खेल के अंदर जैसे वो चार मित्र इस वक्त ब्रिज खेलना रहे किसी ने बेईमानी करी तो सामने वाले झगड़ पड़ते हैं कि तुमने गलती करी तुमने हमारे पत्ते देख लिए ऐसा किया क्योंकि उस समय हम तात्कालिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं और वही तात्कालिक शत्रुता इस संसार में हमको प्रतिस्पर्धा ईर्षा वैमनस्य षड्यंत्र इन सब रूपों में दिखाई देती वही संसार है और ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने माया नाम की अपनी शक्ति से माया नाम की शक्ति को उत्पन्न किया यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि भगवान ने जो इच्छा की कि मैं सृष्टि बनाऊं, तो सबसे पहले विमर्श किया और विमर्श में इच्छा इच्छा होते ही वो चीज़ सृष्टि बनना शुरू हो गई क्योंकि वहाँ विरोध था ही नहीं हम जो कुछ करते हैं उसमें सब जगह विरोध है क्योंकि हमारी सीमाएँ हैं और वो सीमाएँ कैसे आई वो आगे हमको समझ में आएगा तो उसमें कोई विरोध न होने के कारण समस्त सृष्टि की रचना मात्र इच्छा से आरंभ होगी जब इच्छा करता है कोई इंसान तो जैसे हमने पिछली बार बात करती थी कि कोई कविता लिखता है तो पहले मानस पटल पर लिखता है उसके बाद उसके कोई शब्द गढ़ता है और तदंतर अंत में उसको कागज पर उतारता है और फिर उसको ठीक लगता है तो उसको प्रकाशित करता है ये उसके स्टेप हैं ऐसे ही भगवान के भी स्टेप हैं शिव शक्ति अंतर विमर्श करते ही शक्ति का स्वरूप अलग दिखने लगता है जब तक वो विमर्श नहीं करता महेश्वर स्वरूप में शक्ति का स्वरूप अलग दिखाई नहीं देता लेकिन शिव और शक्ति के स्वरूप अलग जब दिखाई देते हैं वो इच्छा करता है कि मैं सृष्टि बनाऊँ वो विमर्श करता है उस विमर्श का नाम ही शक्ति है क्योंकि बिना विमर्श के कोई क्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती आप भी कुछ काम करोगे तो पहले उसके बारे में अंतरचिंतन होगा चाहे वो तात्कालिक या क्षणिक हो लेकिन अंतरचिंतन होगा तभी वो काम होगा तो वो शिव और शक्ति जब एक विश्व बनाने के लिए उद्यत होते हैं तो उनके हृदय में एक प्रथम स्पंदन होता है एक कंपन होता है कि ये श्र, सृष्टि का स्वरूप हो वो सृष्टि बीज कहलाता कि वहाँ से परमेश्वर के अंतस में उसकी चेतना में एक सृष्टि बीज का अवतरण होता है कि वो सृष्टि बनाई जाए और उस प्रथम कंपन के बाद ये सृष्टि अपना स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर लेकिन वो कहाँ करती पहले अंतस चेतना में अभी वो बिंदु स्वरूप ही है पर इस स्थिति को बोलते हैं सदाशिव उसके बाद में उसका एक खाका बने लगता है कि भाई हम ऐसे नियम बनाएंगे इस नियम से सृष्टि चलेगी ऐसे चंद्रमा होगा ऐसे तारे होंगे ऐसे सितारे होंगे ऐसे मनुष्य होंगे ऐसे जीव जंतु ऐसी उनकी अंतर क्रियाएँ होंगी ये, ये इंद्रियाँ होंगी इनके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करेगा इन इंद्रियों से लड़ाई भी करेगा इनसे प्रेम भी करेगा और इसी तरह से वो वापस सुखित्र पाएगा इस तरह से वो नियम बनाते और इस तरीके से एक सृष्टि का ब्लू तैयार होता है उस स्थिति को बोलते हैं ईश्वर है ना शिव शक्ति के बाद सदाशिव जब वो बीच पड़ा सृष्टि का और ईश्वर जब उसका एक खाका तैयार हो गया उसकी अगली स्टेप होती है शुद्ध विद्या यानी जब सृष्टि का उन्होंने अपने से बाहर आविर्भाव किया अभिव्यक्त किया कि सृष्टि इस तरीके से अभिव्यक्त हुई लेकिन अभिव्यक्त होने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई कोई हलचल मनुष्य बना दिया तो भी बैठा रहेगा क्योंकि उसको न तो अभी भूख लग रही है न प्यास लग रही है न मन में कामना है न अभी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि वो जानता है मैं शिव हूँ और मेरे आसपास सब कुछ शिव है जैसे ही मेरी उंगली है अपने आप से कुछ भी नहीं करेगी न ये चिंता करेगी कि अगर मुझको चोट लगे तो पट्टी कौन मानेगा चिंता करने वाले के साथ तो जुड़ी हूँ इस, इस उंगली को न कोई स्वतंत्र चिंतन है इसका न इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो है ये उंगली ना तो कोई कर्म करेगी ना चिंता करेगी ना दुख करेगी ना खुशी मनाएगी ये तो पूर्ण आनंद में मगना है कुछ लेना देना नहीं क्यों कि ये इस पूर्ण शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है ऐसे ही उस वक्त तो जो जीव जंतु मनुष्य बने वो सब ऐसे ही थे जैसे मेरे शरीर की है उंगली उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि सब कुछ तो वही करेगा जिससे हम जुड़े हैं तो इस सृष्टि में भगवान जो सृष्टि बनाना चाहते थे अपूर्णता से पूर्णता की और आनंद लेने की दुख से सुख की ओर आने की योग करके वापस शिव स्वरूप तक आने की उसमें तो बहुत दूरी थी अभी ऐसी कोई सृष्टि संभव ही नहीं दिखी तब भगवान ने अपनी शक्ति को कहा कि तुम माया का रूप करो माया का स्वरूप धरो और सृष्टि के हर कण को अलग अलग कर दो जीव अलग जड़ अलग पेड़ अलग पृथ्वी अलग और जीवों में भी मनुष्य के अंदर भी और मनुष्य अलग अलग इस तरह से सबको अलग कर दो और हर एक को ये भ्रम पैदा कर दो कि हम अकेले हैं। हम अलग हैं और ये बाकी सृष्टि अलग है तो भगवान की शक्ति जिसको हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं। उसने माया का रूप रखा और इस कार्य को संपन्न करने के लिए पांच हथियार पैदा किए वो पांच हथियार क्या थे एक था कला एक विद्या राग काल और नियति कला के द्वारा जो सब कुछ सिर्फ इच्छा मात्र से कर सकता था शिव इच्छा मात्र से क्योंकि उसके इच्छा का कोई विरोध था ही नहीं अब वो सीमित कर्तृत्व तो वाला बन गया यानी कि उसकी करने की क्षमता अब अत्यंत सीमित कर दी गई कि वो बहुत कुछ थोड़ा सा ही कर सकता है हम भी एक पत्थर फेंक सकते हैं पर उसको अंतरिक्ष में नहीं फेंक सकते हमारी करने की क्षमता तो है हम शिव के छोटे संस्करण हैं लेकिन हमारी अपनी एक सीमा होगी अब वो सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते इस सीमा को बोलते हैं कला दूसरी विद्या जिसमें जानने की क्षमता सीमित हो गई हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हम कौन है कहाँ से आए ये नहीं जानते तो हमारा मूल अज्ञान क्या हम कौन है ये नहीं जानते तो विद्या के द्वारा हमारी जानने की क्षमता सीमित कर दी गई विद्या या इसको हम अविद्या भी अशुद्ध विद्या भी बोलते हैं तो इस विद्या नामक कंचुक के द्वारा हमारी जानने की क्षमता सीमित करती है तीसरा राग परमेश्वर को राग कैसे हो सकता है जब उसके सिवा कोई है ही नहीं तो किसकी कामना करेगा उसके सिवा कोई है ही नहीं तो संसार बना भी लिया तो भी कोई कामना नहीं सब शांत बैठे हैं अब उसने राग भी उत्पन्न किया राग का मतलब होता है कि मैं अधूरा हूँ कुछ मिले तो मैं पूरा हो जाऊं। इसको बोलते रह मैं मूलतः स्वयं अपूर्ण हूँ तो अपूर्णता का भ्रम कि मैं अपूर्ण हूँ सबको लगता है गरीब को लगता है धन मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊं। कुंवरों को लगता है शादी हो जाए तो पूर्ण हो जाऊं। जो बेरोजगारों वाले रोजगार मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊँ ठंड लगने के बारे में रजाई मिल जाए तो आनंद आ जाए वो हमेशा अपूर्ण और जितना भी मिलता है पूर्ण होने की उसकी कामना होती है लेकिन जितना भी मुँह मिलता है उसके बाद वो फिर अपूर्ण हो जाता है कितना भी खाले फूल भूखा हो जाता है कितना भी वैभव मिलने के बाद ये राग कभी समाप्त नहीं होता इसलिए महात्मा बुद्ध बोले थे कि वासना तुष्पूर है इसको हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते ये ऐसा कुआ है जहाँ कुछ भी भर दो आप वो खाली रहता है इसलिए तीसरा बना राग चौथा काल यानी लिमिटेशन इन टाइम समय का बंधन हम समय के साथ में ऐसे बांध दिए गए कि हम ना तो भूतकाल में जा सकते हैं ना भविष्य में झाँक सकते हैं एक एक स्थिर गति से हम एक ही दिशा में जा रहे हैं अगर हम इस क्षण गलती कर देते तो अगले क्षण उस गलती को सुधार नहीं सकते हमने बंदूक का घोड़ा दबा दिया वो फिर लगेगा अरे गलत दबा दिया अब हम कुछ नहीं कर सकते अब उसको वापस नल नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं दबाया ऐसा नहीं कर सकते यही स्थिति हमारी किस लिए हुई माया के चौथे कंचुक काल के कारण अंतिम है नियति और नियति का मतलब होता है लिमिटेशन इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में हमारी सीमा बना दी गई हम अगर यहाँ हैं तो दूसरी जगह नहीं हो सकते इससे शरीर के अंदर उस चेतना को शिव चेतना को जो कि असीम थी जिसकी कोई सीमा बनाना संभव नहीं था उसको एक छोटे से क्षेत्र में बांध दिया रेत के कण में भी वही शिव चेतना है उसी को शिव चेतना से रेत का कण भी बना उसमें भी बांध दिया गया क्योंकि उस शिव चेतना को अब उस स्वतंत्रता से परतंत्र बना दिया वह एक आकार में सीमित होगी इसके अलावा नियति का एक और मीनिंग होता है कि कार्य कारण रिश्ता दो तरह का होता है एक मूल कारण और एक सृष्ट कारण मूल कारण क्या है शिव आपका मूल कारण क्या है शिव मेरा मूल कारण शिव इसका मूल कारण शिव इसका मूल कारण शिव यानी कुछ भी वस्तु का मूल कारण क्या है शिव क्योंकि वहीं से सब निस्तृत हुए हैं अवतरित हुए हैं मूल कारण तो वही है लेकिन सृष्ट कारण जो हमको दिखाई देता है मेरा कारण मेरे माँ बाप दिखाई देंगे मुर्गी का कारण अंडा दिखाई देगा अंडे का कारण मुर्गी दिखाई देगी और फिर हम दूसरे में कि अंडा पहले आया कि मुर्गी आप गोल गोल दिमाग घूमते रहता कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया ऐसा हमको और कहीं इसका समाधान नहीं दिखाई देता कि वृक्ष पहले आया बीज मतलब बीज पहले आया तो फिर वो बीज आया कहाँ से वृक्ष फिर वो वृक्ष कहाँ से आया बीज तो इस तरह लेकिन न तो बीज वृक्ष से आया है न वृक्ष बीज से आया है वरण वृक्ष बीज शिव से आया है और वो बीज भी शिव से आया है क्योंकि समस्त सृष्टि का अवतरण शिव से हुआ है इसलिए ये पहली तभी सुलझती है जब हमको मूल कारण समझ में आए सृष्ट कारण संसार में दिखता इसका कारण ये इसका कारण ये कभी कहता है कि हमारे इसके कारण मैं दुखी हूँ इसके कारण मैं सुखी हूँ इसने मेरा दुखल लिया इसने मुझे दुखी कर दिया इस तरह हम और लोगों पर कारण थोपते ये हमारे अज्ञानता के कारण थोपते ना कोई किसी को सुखी कर सकता है ना कोई किसी को दुखी कर सकता है ना कोई किसी का सुख छीन सकता है ना कोई किसी का दुख कम कर सकता है सुख दुख के रूप में हम अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने प्रतिफल भोग रहे हैं समस्त कर्मों के फल भोग रहे हैं सुख के फल मिलेंगे तो सुख भोग रहे हैं दुख भोग रहे हैं कोई किसी का सुख दुख कम ज़्यादा नहीं कर सकता ना कोई छीन सकता है ना दे सकता है ये मूल अवधारणा है तो कला विद्या राग काल और नियति ये पांच कंचुकों के द्वारा परमेश्वर ने मन जो सृष्टि बनाई उसमें दायरे बना दी उन समस्त दायरों में हम अपने आप को सीमित मानने लगे कि इस चमड़ी के अंदर मैं हूँ और मेरे बाहर संसार है इस चमड़े के अंदर मैं हूँ और मेरे बाहर संसार ये मूल भ्रम है ये मूल भ्रम का कारण माया तो माया कला विद्या विद्याल ये छह तत्व परमेश्वर की शक्ति के स्वरूप है जो संसार बनाने के लिए उद्यत है इसको अज्ञाता माता भी बोलते हैं क्योंकि वो माता है लेकिन सही स्वरूप में हम उसको नहीं जानते माया कौन है कोई आपके दुश्मन नहीं है वो तो माँ है लेकिन हमको उसको माँ के रूप में नहीं जानते इसलिए हम उसको अज्ञात माता कहते हैं और वो जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक हमको संसार की दिशा में दौड़ाती है कैसे दौड़ाती है अरे अरे इतना धन इकट्ठा करो वो इन्वेस्ट करो वो कॉलोनी बना लो ऐसा करो धन करो वो बना लो ऐसा करो अब ऐसा कर लो अरे अब इतना कर लिया अब इतना कर लो बिना इस बात का एहसास के अगले क्षण के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम और ये भी मालूम है अच्छी तरह से कि हम जो कुछ कर लेंगे उसको हम इस जीवन के बाद कभी भी भोग भी नहीं सकते लेकिन उसके करने के साथ में जो हम कर्म इकट्ठा कर लेंगे वो हमारे साथ जाएगा ये कितना माया का बड़ा भ्रम है ये अज्ञाता माता आपको कर्मों में उलझाती चली जाती है और कर्म फल लेके जब हम अगले जन्मों में जाते हैं फिर नए कर्म करवाती जाती है उसके बाद फिर अगले जन्म में जाते हैं फिर नए कर्म करवाते जाते हैं यानी हमको मुक्ति के मार्ग को रोकने का काम ये अज्ञात माता या माया करती है ये माया जब सही परिपेक्ष में जान ली जाती है इसका रहस्य को समझ लिया जाता है तो जब मन में विपरीत भावना आती देखो कोई नहीं इसका धन हड़प लो तो अपन सोचते हैं कि ये तो अज्ञाता माता की चाल है ये हमको फिर संसार में उलझाना चाहती हम अब इस चाल में नहीं फंसेंगे इस माया के जाल से बच के निकल जाएंगे तो जो माया के जाल से बचकर निकल जाए वही परमेश्वर के स्वरूप को जान सकता है अपने आप को पहचान सकता है जब तक हम उसके आधीन हैं तब तक हम अपने स्वयं के स्वरूप को कभी भी नहीं पहचान सकते और फिर हम वही कार्य करते हैं संसार में जो अज्ञान में जो कार्य किया जा सकता है वो कर्म फल का जनक होता है ये एक सिंपल वाक्य है कि जो अज्ञान में काम किया जाता है वो कर्म फल का जनक होता है जो ज्ञान के साथ कार्य किया जाता है वो कोई सा भी कार्य हो चाहे युद्ध लड़ने का वो कर्म फल का जनक नहीं होता यही रहस्य हमने श्रीमद भगवद गीता में अभी अभी पढ़ा कि ज्ञान के बाद युद्ध भी कर्मफल में बाधक नहीं है कर्मफल देने वाला नहीं है और अज्ञान के साथ तो दान करना भी पाप का बाधक है आपने दान भी अज्ञान के साथ किया तो उस पुण्य को भोगने के लिए अगले जन्म में आओगे और उसमें कई पाप करोगे है ना? पुण्य भी बाधक है पुण्य भी मूलतः पाप है पुण्य भी पाप है पाप भी पाप है क्योंकि दोनों ही आपको अगले जन्म में लेके आते हैं इसको गुरुदेव कहते थे एक सोने की जंजीर है एक लोहे की जंजीर है लेकिन दोनों जंजीरें हैं पाप सोने की जंजी लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर दिखाई देती है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है लेकिन पुण्य फिर अगर आप कहोगे फिर हम क्या पुण्य करें ही नहीं बिल्कुल मत करो प्रेम करो पुण्य से बेहतर है प्रेम सृष्टि से प्रेम करना सृष्टि की हर एक रचना से प्रेम करना प्रेम का दायरा सीमित नहीं होता हम जिसको प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं मोह है हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं पड़ोसी को विद्रोह करते हैं उसका विरोध करते हैं हम अपने देश को प्रेम करते हैं अपने परिवार को प्रेम करते हैं अपनी जात को प्रेम करते हैं या हम अपने मित्रों को प्रेम करते हैं हमारे दायरे बने हर चीज़ के प्रेम के, के दायरे प्रेम दायरों से परे जहाँ भी सीमा है वो प्रेम नहीं है और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई सीमा नहीं उसको बोलते हैं प्रेम तो सृष्टि में प्रेम के कैसे स्वरूप हैं जहाँ बिना किसी प्रतिफल के आप कुछ भी करना चाहें तो वो प्रेम है जब प्रतिफल के साथ कोई काम करना चाहें तो वो या तो पुण्य है या पाप है लेकिन मूलतः दोनों कर्मफल के जनक हैं अज्ञान के साथ किया गया कोई भी कार्य चाहे वो आपको बाहर से अच्छा लग रहा हो तो भी वो कर्मफल का जनक है और ज्ञान के साथ किया गया कोई भी कार्य जब मूल ज्ञान हमको उसके बाद हम कुछ भी कार्य करें चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो जो कर्तव्य भाव से हम युद्ध भी क्यों ना करें तो वो भी कर्मफल का जनक नहीं होता इस तरह से इस माया के रहस्य को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है अब इस संसार के अंदर इस संसार को खेलना है भगवान को इस संसार में एक गेम खेलना है अगर हम कोई सा भी गेम खेलते हैं खेलते हैं तो उसके नियम बनाते और नियमों के अधीन ही खेल चलता है कोई भी खेल चाहे हॉकी खेल रहे हों क्रिकेट खेल रहे हूँ ब्रिज खेल रहे हो हर खेल के अपने नियम होते हैं और नियमों के अनुसार ही स्पर्धा होती है और बिना स्पर्धा बिना प्रतिस्पर्धा के तो कोई खेल होता ही नहीं इसलिए संसार के खेल में शिव ने शिव से ही प्रतिस्पर्धा की अपने आप को नीचे उतार लिया स्वयं भूल गया कि मैं कौन हूँ कि मैं महाशक्तिशाली शिव हूँ मेरे सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं वो इस बात को मूल बात को ही भूल गया और उसके बाद में इस समस्त सृष्टि में वो जो भी कार्य अज्ञान के साथ करा उसका कर्मफल भोगना तो सृष्टि के क्या नियम बनाए कि ये अपने आप मैनेज होती रहेगी जिसको हम कहते हैं ऑटो मैनेज रहेगी ऑटो फीडबैक मैनेजमेंट रहेगा इसका है जो करो उसका फल उठाओ और उस फल के लिए फिर जीवन पाओ जीवन में फिर कर्म करो कर्म उसका फल उठाओ उस फल के साथ फिर जीवन पाओ फिर जीवन के साथ फिर कर्म करो इस तरह से और कभी वो विशिष्ट कर्म होते भयंकर कर्म तो उसके लिए आप स्थावर जंगम तिरक योनियों में जाओ चिड़िया बनो जीव जंतु बनो पेड़ पहाड़ बनो वृक्ष बनो और उसके बाद उसके बाद वापस मनुष्य योनि में आओ फिर कर्म करो फिर इन योनियों में चले जाओ इस तरह से संसार का एक ऐसा चक्र दुश्चक्र बना जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है ये माया या अज्ञात माता सतत आपको सृष्टि से परमेश्वर से सृष्टि की दिशा में ले जाती है यानी वो उस दिशा में ले जाती है संसार की दिशा में ले जाती है इसके लिए आपको सब प्रयास जाना पड़ेगा बड़ी मजेदार बात यह है कि मुक्ति के लिए प्रयास जरूरी नहीं है संसार के लिए सृष्टि के लिए और पुनर्जन्म के लिए पाप करने के लिए प्रयास जरूरी है जब हम कोई योजना बनाते हैं कि बैंक को लूटना है तो बहुत अच्छी तरह बहुत दिमाग लगा के योजना बनाना पड़ेगी उसमें कोई गलती के गुंजाइश नहीं इतनी आपको योजना बनाना पड़ेगी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा उसका है ना खूब ऊर्जा देना पड़ेगी तब जाके कहीं हम उस संसारिक कार्य को सफल कर पाएंगे फिर हमको मकान बनाना है तो उसके लिए हमको जबरदस्त श्रम करना पड़ेगा साल दो साल तक सारे काम भूल के उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा तब शायद मकान बन पाएगा इसलिए संसार की दिशा में कोई भी क्रिया सब प्रयास ही होती उसमें ऊर्जा की और समय की आवश्यकता होती लेकिन योगी की दिशा अप्रयास होती इसको बोलते हैं समर्पण अब समर्पण करते से उसका शिव की दिशा में प्रस्थान आरंभ हो जाता उसको शिव की दिशा में प्रस्थान करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं हमने पिछली बार हल्के फुल्के तरीके से समझा भी था कि विज्ञान में एक नियम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गति की का द्वितीय नियम ये नियम कैसा है बड़ा सिंपल से बात है कि जब भी कोई रचना बनती है अपने आसपास के वातावरण में एक सराउंडिंग होता है उसमें कुछ हिस्सा अलग हो जाता है और वहाँ पर एक रचना रूप लेती है तो क्या होता है कि विभिन्नता कम हो जाती है अब विभिन्नता बढ़ जाती है अभिन्नता कम हो जाती है जैसे यहाँ पर एक मैदान है अब इस मैदान को एक यूनिट मान लें इस मैदान में कुछ भी नहीं है एक पेड़ पौधा भी नहीं आपने पूरा साफ करके रखा मैदान चारों तरफ पाउडर बना दिया अब यह क्या बन गई एक सराउंडिंग एक यूनिट अब यहाँ पर आपने मिट्टी को उठाया और उससे एक मटका बना दिया अभी तक क्या थी खाली मिट्टी अब क्या होगी दो चीजें एक मिट्टी और एक मटकी यानी भिन्नता बढ़ गई भिन्नता बढ़ गई लेकिन आप परमेश्वर के जो नियम उन्होंने बनाए विज्ञानिकों ने उस नियम को डिस्कवर कर लिया कि मटकी बनते से वापस मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी मटकी बनी है और वो उसका क्षरण शुरू हो जाएगा बनते बनते ही शरण शुरू हो जाएगा उसका इधर आप मटकी बनी आप उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ अभी उसमें उसके पहले वो शरण शुरू हो गया बच्चा पैदा होते से मृत्यु की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता मकान बनते से गिरना शुरू हो जाता उगिरने गिरने की क्रिया सौ दो सो साल लगे भले हमारे लिए सौ 200 साल बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा जीवन छोटा है अन्यथा मकान बनते से गिरना शुरू हो जाता है मनुष्य जन्म लेते से मरना शुरू हो जाता है मटकी बनते से उसका क्षरण शुरू हो जाता है यानी हर तरह से अभिन्नता फिर से स्थापित होगी उस प्लॉट की बात करें जहाँ पर सिर्फ मट्टी थी और हमने एक मटकी और बना दी सौ साल बाद जाके देखा तो मालूम पड़ा फिर सिर्फ मिट्टी है वो मटकी खत्म हो गई क्योंकि वो जो मटकी बनी थी वापस मिट्टी बन गई तो उष्मा गति का दूसरा नियम क्या है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस यानी कि अभिन्नता या बेतरती भी जिसको बोलते हैं अभिन्नता सदा वृद्धि को प्राप्त होती अभिन्नता सदा वृद्धि को प्राप्त होती और भिन्नता कभी नहीं ठहरती भिन्नता नहीं ठहरती वो भिन्नता के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती अब भिन्नता स्वतः होती है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक कॉफ़ी को गर्म करने के लिए आपको गैस जलाना पड़ेगी लेकिन जब आप उसको जैसे ही बनाओगे वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी उसको ठंडी करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कमरे में एयर कंडीशनर लगाओ तो एयर कंडीशनर खूब बड़ा बिल आएगा आपका उस एयर कंडीशनर कारण घनघोर ऊर्जा की जरूरत है क्योंकि आप एंट्रोपी को बढ़ा रहे एंट्रोपी को घटा रहे हो यानी अभिन्नता को घटा रहे हो भिन्नता को बढ़ा रहे हो बाहर की तरफ तो टेंपरेचर हो रहा है चालीस और आप अंदर चाहते हो 25 तो इस भिन्नता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी लेकिन जैसे तुमने स्विच ऑफ करा कमरा वापस अपने आप गर्म हो जाएगा उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमको समझ में आ गया कि भगवान से दूर जाने के लिए खूब ताकत लगाना पड़ती है और मनुष्य जबरदस्ती वो ताकत लगाता है लेकिन भगवान की ओर जाने के लिए कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं वो स्वतः होता है यानी आप जैसे ही समर्पण कर देते हो वैसे वो परमेश्वर की दिशा में जाने लगता पानी को हिमालय पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी पर हिमालय पर एक लोटा पानी डाल दो वो समुद्र तक अपने आप चला जाएगा उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि ये मंगल विधान है इसी को मंगल विधान कहा जाता है कि जो जहां से चला है वो वहां पर आ जाएगा आप आपके घर भी जाओगे मंगल विधान है आप कहीं भी घूम फिर आओ रात को घर पहुँच जाओगे ये मंगल विधान है आप तीर्थ यात्रा पर जाओ घर लौट आओगे ये मंगल विधान है एक बूंद हिमालय पे चढ़ गई लेकिन वो जैसे ही स्वतंत्र होती है बिना प्रयास के समुद्र में चले जाते उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है उसको धूप की जरूरत पड़ेगी फिर भाप बनेगी वो बादल बनेगी वो बादल चार हज़ार किलोमीटर चल के जाएगा तब कहीं वहाँ बरसेगा बहुत प्रयास की जरूरत पड़ेगी लेकिन निष्प्रयास वो वापस समुद्र में चले जाए ये गति की का दूसरा नियम है कि एंट्रोपी आलवेज इनक्रीज यानी अभिन्नता सदा बढ़ती जाती है यानी जो संगठित संसार है जो भिन्नता लिए हुए संसार है वो पुनः शिव स्वरूप में यानी मूल चेतना स्वरूप में आने के लिए लगातार बहता चला जा रहा है उसको हम बार बार रोक रोक के उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं यानी ये संसार से मुक्ति आपका जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं है वरना आप लगातार मुक्त हो रहे हो और मुक्त हो लेकिन हम सप्रयास इस मुक्ति से दूर जा रहे हैं अगर मुक्ति चाहिए तो कुछ भी नहीं मातृ समर्पण पर्याप्त कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं उसको शिव दर्शन में बोलते हैं अनुपाय यानी सर्वोच्च योगी वो है जो संपूर्ण समर्पण कर सके और संपूर्ण समर्पण के साथ में मुक्ति तत्ण उसके लिए हाजिर है पूर्ण उसको न तो किसी तरह का क्रिया करना है न ध्यान करना है न कोई किताब पढ़ना है लेकिन समर्पण का भ्रम नहीं होना चाहिए यह संपूर्ण समर्पण समर्पण के भ्रम में तो उसका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा कि मैं पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित हूँ वो धर्मध्वजी बन जाएगा कि मैं तो पूर्ण धार्मिक हूँ लेकिन समर्पण तो वो होता है जो योगी समर्पित योगी होता है वो बच्चों की तरह सरल होता है उसके हृदय में किसी के प्रति न तो प्रतिस्पर्धा है न वैमानस उसको किसी की बुराई भी दिखाई नहीं देती क्योंकि उसको सब दिखता है कि सब लोग ईश्वर की तरफ बह रहे हैं उसको किसी के प्रति कोई व्यमन किसी प्रतिस्पर्धा नहीं न उसको कुछ बुरा दिखाई देता है उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि सब कुछ ईश्वर की ओर जा रहा है यही मंगल विधान है और सब प्रयास हम सब इधर उधर इधर उधर अपना कोशिश कर रहे हैं संसार में जितने प्रयास हो रहे हैं हमारे वो समस्त प्रयास हमको उस मुक्ति से दूर ले जाते हैं संसार की दिशा हमें जाना सब प्रयास है और परमेश्वर की तरफ जाना मात्र निष्प्रयास समर्पण है तो ये हमारी परमेश्वर की माया का रहस्य अब इसके बाद इस संसार के खेल को कैसे खेला गया कि इस संसार के खेल को खेलने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी चेतना से दो रूप बनाए पुरुष और प्रकृति अब यहां से द्वैत शुरू हो गया पुरुष और प्रकृति हमारे अपने अस्तित्व जो हम भी उसी का रूप हैं इसलिए हमारी चेतना पुरुष है और हमारा शरीर प्रकृति है इस चेतना को खेलने के लिए कुछ चाहिए खिलौना है क्योंकि संसार बनाए ही खेल के लिए तो इस खिलौना के रूप में हमारा शरीर बना अब हम कहें कि नहीं ये शरीर खिलौना नहीं शरीर तो मैं ही हूं अब मेरे को तो और खिलौने चाहिए तो उसके संसार में ढेर खिलौने बना दिए परमेश्वर ने यह समस्त सृष्टि परमेश्वर के खिलौने हैं और हम शिव रूप में उन खिलौनों से खेलते हैं अब इस खेलने के लिए ने? जो समस्त सृष्टि में खिलौने बने से बने उसी चेतना से अपनी ही चेतना से इस इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि हम जो कुछ देखते हैं हम दर्शक नहीं है, हम हैं हम रचयिता हैं क्रिएटर हैं हम इस संसार के रचयिता हैं क्योंकि हमारे देखने से ही सृष्टि है अगर संसार में एक भी व्यक्ति देखने वाला नहीं हो तो सृष्टि है ही नहीं आप कैसे सिद्ध भी करोगे कि सृष्टि है सिद्ध करने के लिए देखना जरूरी तो जब तक इस सृष्टि को कोई एंडोर्स नहीं करता तस्दीक नहीं करता कोई प्रमाणित नहीं करता तब तक इस सृष्टि का अस्तित्व तो नहीं है और सृष्टि का अस्तित्व तो ही हमसे हमारी चेतना से तो इसी चेतना से समस्त प्रमेयों का जन्म हुआ और उन्हीं प्रमेयों से हम खेलते हैं तो अब जब हम खेलते हैं तो कुछ नियम बनाए गए कुछ काम करें कुछ सार्थक क्रिया हो उसका कुछ परिणाम बने उसके बदने में उस परिणाम को हम भोगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको तीन हमारे अंतरकरण दिए जिसमें हम कंप्यूट कर सकें इन सब चीज़ों को मन बुद्धि और अहंकार मन के द्वारा हम प्रस्ताव रखते हैं ऐसा कर लें वैसा कर लें ऐसा कर लें ऐसा नहीं करें क्योंकि जब क्रिया की जाती है तो हमको एक सीमित स्वतंत्रता दी गई कि तुम पाप करो पुण्य करो और अगर तुमको समझ में आ जाए तो प्रेम करो क्योंकि या तुम तो पाप करोगे या पुण्य करोगे या जब समर्प समय समझ में आ जाएगा तो मातृप्रेम करोगे तो ये स्वतंत्रता सीमित स्वतंत्र हमारे पास है तो उस क्रिया को करने के लिए हमको कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा हम कौन सी क्रिया करें उसके लिए अंतकरण हमारे पास है जिसमें मन बुद्धि और अहंकार तीन उसके हिस्से हैं बुद्धि निर्णय लेती है कि हमको क्या करना है मन प्रस्ताव लाता है और अहंकार ये बताता है कि मैं कौन हूँ जो क्रिया कर रहा हूँ कि मैं सीमित मनुष्य हूँ अपनी कामना से क्रिया कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से फल मिलेगा मैं कहूँ ना मैं तो शिव हूँ शिव स्वरूपता से क्रिया कर रहा हूँ वो फल विहीन हो जाएगा ज्ञान के साथ की गई क्रिया इसलिए अहंता वो है जो तय करती है कि कार्य का परिणाम क्या होगा अगर आप कहोगे कि मैं हूँ इसको पछाड़ दूंगा इसकी बारह बजा दूंगा मैं तो इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा तो आप सीमित अंतर से काम कर रहे हो उस परिस्थिति में आप कर्मफल के भागी होंगे जब आप प्रेम पूर्वक कोई काम करोगे कि एक अनजान व्यक्ति जा रहा है आपको लगता है कि इसको पैरों में तकलीफ है चप्पल दे देता हूँ है ना उसके पीछे मेरे कोई कामना नहीं मैं तो जानता भी नहीं कि कौन है वो तो उस परिस्थिति में क्या होगा उस परिस्थिति में मात्र प्रेम का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा लेकिन उसके प्रतिफल तो सर्वोच्च प्रतिफल है मुक्ति का उस ज्ञान के साथ प्रेम और ज्ञान की युति है यानी प्रेम वही है जहाँ ज्ञान है और ज्ञान तभी है जब वो प्रेम है अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान भी नहीं कई लोग बोलते हैं अरे ज्ञान मार्ग तो बड़ा शुष्क है खाली भक्ति में ही प्रेम है लेकिन भक्ति में भी प्रेम है और ज्ञान में भी प्रेम है भक्ति में परमेश्वर को प्रेम करते हैं यहाँ तो हम परमेश्वर की समस्त सृष्टि को प्रेम करते हैं उसके एक रूप को प्रेम नहीं करते दोनों में कोई खराबी नहीं है भक्तिमान में हम भगवान को प्रेम करते हैं यहाँ पर हम समस्त सृष्टि को प्रेम करते हैं और प्रेम का दायरा कभी हमारा सीमित नहीं होता तो उस दृष्टि से जब कोई क्रिया की जाए तो कोई फल नहीं है इसलिए अहंता बड़ी महत्वपूर्ण है अहंता तय करती है कि कर्म का फल क्या होगा हम सीमित अहंता से करते हैं या विश्व अहंता से करते हैं कि समस्त सृष्टि में इसके बाद अब कैसे किया जाए कार्य उसके लिए बनाए पांच ज्ञान कर्म इंद्रियाँ हाथ पैर जबान से मैं कुछ कह सकता हूँ वाणी पायु और रूपस्थ उत्सर्जन के अंग और प्रजनन के अंग इस तरह से पांच हमारे वो इंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते पाद पाणु यानी हाथ पाणी पैर पाद और जीवा जिसके द्वारा हम कह कर बहुत कुछ कार्य तो हम कह के करते हैं किसी का दिल भी दुखाना हो तो जबान पर्याप्त है झूठ बोलना हो तो जबान पर आते हैं तो जवान के द्वारा हम यानी वाणी के द्वारा हम कार्य करते हैं इसके अलावा प्रजनन करते हैं उत्सर्जन का काम करते हैं अब ये पांच क्रिया करने के पहले करने के लिए हमको ज्ञान भी जरूरी है हम क्या कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हुआ हम किसके प्रति क्या क्रिया करें वो जानने के लिए परमेश्वर ने हमको पाँच ज्ञानेन्द्रिया प्रदान करी आँखों से हम देखते हैं कानों से सुनते हैं नाक से सुखते हैं जीबान से चकते हैं और त्वचा से छूते हैं इस तरह हमने पांच ज्ञानों के द्वारा हमारे सराउंडिंग्स का आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया अब विशिष्ट बात यह है कि ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम ये हमारा ज्ञान कितना अधूरा है कितना अधूरा है इसकी अब वैज्ञानिक भी समझने लग गए कि हम अपने इंद्रियों के गुलाम है हम कहते हैं कि आंख से हमको दिखाई देती क्या रोशनी रोशनी का स्पेक्ट्रम ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है उसमें से छोटा सा हिस्सा हमारी आंख पकड़ती है बाक़ी हमने देखते दिख रही है आपको टेलीविजन की वेवस दिख रही है क्या कि मोबाइल की वेव्स दिख रहे हैं क्या एक्सरे दिखता है क्या आपको कुछ भी नहीं दिखता कॉस्मिक रेज दिखती या नहीं दिखती है। हमको है ना इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है उसका हमको एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखता है आँख से ऐसे ही कान से 20 से लेके बीस हज़ार वाइब्रेशन पर सेकंड हमारा कान सुनता है 20 से कम हम नहीं सुन सकते बीस हज़ार से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो जाता जो अल्ट्रासाउंड चेक कराता ना पेट की जाँच कराते हैं हम सोनोग्राफी उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो बीस हज़ार पर सेकंड से ज़्यादा के होते हैं तो हमको कुछ भी सुने नहीं देता जबकि वो साउंड है अल्ट्रासाउंड है वो साउंड है लेकिन हमको सुनाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमारे कान सुनने में अक्षम है इस तरह से हमारी पांच ज्ञान इंद्रियों के हम गुलाम हैं और वो जो हमको दिखा देती है हम देख लेते हैं इसको कहते लाल अब मेरे को नहीं मालूम कि आपको लाल कैसा दिखता है मुझे लाल जैसा दिखता है मैं जानता हूं आपको लाल कैसा दिखता है आप जानो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं तो हम इस कथा को अगले हफ्ते और जारी रखेंगे और काश्मीर शिव दर्शन के और कुछ हिस्से मुद्दे हैं उनको भी आगे समझने का प्रयास करेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु जय सखी सरकार की जय सर्य कर्णता शुणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षरगत्र स्त्रीस्तुष्वा सस्तु विषे मही दिता यदा ओ सहना सहनौन सहवीर कर्वावहे तेजस्वीना पतिमस्तु महाविद्वे ओम स्वस्ति न इंद्रो व्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षुह अरिष्ट ने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओण पूर्ण पूर्णस्थमा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति